भागवत महापुराण पंचमस्कंध अथ पंच के वंश पंचदोध्याय भरतवंश काच भरतमज सुमतीर्नामायमू वाव के पाखंडन ऋषभ पदवी मनोवर्तम चा नार अवेध सामना देवता पापी ये श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन भरत जी का पुत्र सुमति था यह पहले कहा जा चुका है उसने ऋषभ जी के मार्ग का अनुसरण किया इसीलिए कलयुग में बहुत से पाखंडी अनार्य पुरुष अपने दुष्ट बुद्धि से वेद विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता मानेंगे तस्मात्म देवता जिननामा पुत्रो भवत उसके पत्नी वृद्ध सेना से देवताजित नाम का पुत्र हुआ अथा सूर्या तत्नयो देवद्युम्न स्तो धेनुमत्यां सुत परमेष्ठी तस् सुवर्चलायां प्रतिह उपजा देवताजित के असुरी के गर्भ से देवध्युन देवद्युम्न के धेनुमती से परमेष्ठी और उसके सुवर्चला के गर्भ से प्रतीह नाम का पुत्र हुआ सा आत्मविद्या महाख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुष मनुषस् इसने अन्य पुरुषों को आत्मविद्या का उपदेश कर स्वयं शुद्ध चित्त होकर परम पुरुष नारायण का अनुभव किया था प्रतिहासो वर्चलाया प्रतिहर्दयम आसन्निध्या को विदा सुनव प्रतिहरु त्याम प्रतीह भार्या भारचला के गर्भ से प्रतिहर्ता प्रस्तोता और उद्गाता नाम के तीन पुत्र हुए ये यज्ञादि कर्मों में बहुत निपुण थे इनमें प्रतिहर्ता की भार्या स्तुति थी उसके गर्भ से आज अज और भूमा नाम के दो पुत्र हुए भूमि कुल्या प्रस्तावो देव प्रस्ताव देकु्यायां हृदयज आसि विभुर्भु भिफूर रत चृथुषं तस्मा आकुत्या जग्गे नक्ता दुतपुत्रो गजो राजर्षि प्रवर उदारश्रभा अजात साक्षा भगवतो विष्णो जगद्री रक्षिशा गृहित सत्व कला महापुरुष काम प्राप्त के से उसके देव से प्रस्ताव और प्रस्ताव के के उदर से पृथुशेण पृथुसेण के आकृति से नक्त और नक्त के द्रुति के गर्भ से उदारकृति राजर्षि प्रवर गय का जन्म हुआ ये जगत की रक्षा के लिए सत्व गुण को स्वीकार करने वाले साक्षात भगवान विष्णु के अंश माने जाते थे अनेकों गुणों के कारण इनकी महापुरुषों में गणना की जाती है स वै स्वधर्मेण प्रजा पालन पोषण पीड़नो पलाल अनुशासन दक्षणे ने भगवती महापुरुषे ब्रह्मणि सर्वा परमालक्षणेन ब्रह्म विचरण से पादीत भगवीक्षण सह पीताशुद्धमतिपरंता आत्मे मुपलभ्य मान ब्रह्मात्मा जुगूपत महाराज जय ने प्रजा के पालन पोषण रंजन लाड़ चाव और शासनादि करके तथा तरह तरह के यज्ञों का अनुष्ठान करके निष्काम भाव से केवल भगवत प्रीति के लिए अपने धर्मों का आचरण किया इससे उनके सभी कर्म सर्वश्रेष्ठ परम पुरुष परमात्मा श्री हरि के अर्पित होकर परमार्थ रूप बन गए थे इससे तथा ब्रह्मवेदता महापुरुषों के चरणों की सेवा से उन्हें भक्ति योग की प्राप्ति हुई तब निरंतर भगवत चिंतन करके उन्होंने अपना चित्त शुद्ध किया और देहादि अनात्म वस्तुओं से अहम भाव हटाकर वे अपने आत्मा को ब्रह्मरूप अनुभव करने लगे यह सब होने पर भी वे निर्भमान होकर पृथ्वी का पालन करते रहे तस्माथाम पांडवेय पुराविद उपग परीक्षित प्राचीन इतिहास को जानने वाले महात्माओं ने राजर्षि गय के विषय में यह था कही है गृप कह समागत श्री गोप्ता सताम सत्सेवको भगवत भगवत्कलामृत अहो अपने कर्मों से महाराज गय की बराबरी और कौन राजा कर सकता है वे साक्षात भगवान की कला ही थे उन्हें छोड़कर और कौन इस प्रकार यज्ञों का विधिवत अनुष्ठान करने वाला मनस्वी बहुज्ञ धर्म की रक्षा करने वाला लक्ष्मी का प्रिय पात्र साधु समाज का शिरोमणि और सतपुरुषों का सच्चा सेवक हो सकता है यमभ्य सिंचन पर मुदा सती सत्याशितो दक्षक यम दुदुहे धराशिषो निराशिषो गुणवत् सस्तुनो संकल्प वाली परम मैत्री और दया आदि आदि ने गंगा नदियों के सहित बड़ी प्रसन्नता से उनका किया था तथा उनकी इच्छा न होने पर भी वसुंधरा ने गौ जिस प्रकार बछड़े के स्नेह से पिन्ह दूध देती है उसी प्रकार उनके गुणों पर रीझ कर प्रजा को धन रत्न आदि सभी अभीष्ट पदार्थ दिए थे छंदा से च से कामान दुदोहराजो बलि नृपा प्रत्यंचिता युधि धर्मेण विप्रा यदाशा ष्टमन संपरे उन्हें कोई कामना न थी तब भी वेदोक्त कर्मों ने उनको सब प्रकार के भोग दिए राजाओं ने युद्ध स्थल में उनके बाणों से सत्कृत होकर नाना प्रकार की भेंटें दी तथा तो ब्राह्मणों ने दक्षिणादि धर्म से संतुष्ट होकर उन्हें परलोक में मिलने वाले अपने धर्म फल का छठा अंश दिया भरे भगवान मभोनिमाद्यत निमाषोमी थे श्रद्धा विशुद्धा चल भक्ति योग समर्पित फलमाजहार उनके यज्ञ में बहुत अधिक सोमपान करने से इंद्र उन्मत्त हो गए थे तथा तो उनके अत्यंत श्रद्धा तथा तो विशुद्ध और निश्चल भक्ति भाव से समर्पित किए हुए यज्ञ फल को भगवान यज्ञपुरुष ने साक्षात प्रकट होकर ग्रहण किया था येना देवती मनुष्य विणात प्रियत सद्य सह विश्वजीव प्रीत स्वयं प्रीति मगा जिनके तृप्त होने से ब्रह्मा जी से लेकर देवता मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष एवं पर्यंत तत्काल तृप्त हो जाते हैं वे विश्वात्मा श्रीहरि नित्य तृप्त होकर भी राजर्षि राजर्षिग के यज्ञ में तृप्त हो गए थे इसलिए उनकी बराबरी कोई दूसरा व्यक्ति कैसे कर सकता है गया चित्रथ सुगतिरवर ओधन त्रय पुत्र बभोवचि अर्था दुर्णायां सम्राटजनिष्ठ तत उक उल्कल, उल्कलाचिमीचेबिंदुम बिंदुमादत तस्मा सर्घायां मधुर्ना मन, मधो मंथो सुमनसी वीरव्रतस्तो भोजायां भोजा मंथु जग्याते जन्थोह साम भवन स्तौदूषण दस्ताजनिष्ट दृष्ट विरोना प्रवरशतम कन्याच विच सम्राट के उल्कला से मरीचि और मरीचि के बिंदुमती से विन्दुमान नामक पुत्र हुआ उसके सर्घा से मधु मधु के सुमना से वीरव्रत और वीरव्रत के भोजा से मंथु और प्रमंथु नाम के दो पुत्र हुए उनमें से मंथु के सत्या के गर्भ से भवन भुवन के दूसरा के उधर से त्वष्टा त्वष्टा के विरोचना से विरज और विरज के विषुचि नाम की भार्या से सतजित आदि पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ त्रय श्लोकः प्रव्रतम वंशमिम विरजश्चरमोद अकोदलत्यल की विष्णु शुरगण यथा विरज के विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है जिस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश को इससे में सबसे पीछे उत्पन्न हुआ राजा विरज ने अपने सुय से विभूषित किया था श्रीमदभागवते महापुराणे पार सहितायाम पंचम स्कंधे प्रियव्रतवंशानुकीर्तनम नाम पंचदशोध्याय